प्राणईटी प्राणविद यहाँ से लेकर के श्लोक में जो सो कहा गया उसका व्याख्यान भगवान भाष्यकार करते हैं संक्षिप से प्राण प्राणादिश्लोकेशु प्राणशब्दार्थमाण्य में प्राण प्राज बीजात्मा तत्कार ही इतरे स्थितंता प्राणी प्राणविद से लेकर के स्थितरी स्थित सर्वे जो है सर्वदा तो सर्वदा यहां तक आया प्राण शब्द का प्राज्ञा बीजात्मा बीज है प्राज्ञा ईश्वर तो कार्य तत्कार तो उसके कार्य विशेष सब कुछ जितने स्थिति अंत तो जितनी कल्पना है सब उसका कारण कार्य है एक कारण है ईश्वर माया उपाधि का बाकी सब कार्य है अंतिम पदार्थ स्फोट अंतिम पदार्थ सर्वे सर्वेहत् सर्वदा इसको कहते भाष्य में सर्वे सर्व प्राणी परिकल्पिता भेदा रज्जा सर्पादय जितने कल्पित कल सब कुछ जितने मत है सर्व प्राण परिकल्पिता सर्वे ही प्राणी भी परिकल्पिता भेदा जितने भेद पदार्थ है रज्जा सर्पादे सर्पादय जिस राज्य में सर्प कल्पित इसी प्रकार अन्य अन्य मतसौ जितने हैं, प्राणी के द्वारा कल्पित राज्य में जैसे सर्प इसे तून्य तो आत्में आत्मस्वरूप निश्चय हेतु अविद्या कल्पिता पिंदी कृत अर्थ प्राणादिश्लोका तत्शन्य तो आत्मनि जितने कल्पना है ये कल्पना कल्पित भेद सुन्य कुछ कल्पना <runican>, निर्धर्म को ब्रह्म है कोई कल्पना रहित तो रही कल्पना सुन्य कल्पना रही आत्म निश्ध आत्मा आत्मा में, आत्म में सब कल्पित उसका कारण क्या है आत्मस्वरूपानिश्चय हेतु आत्मस्वरूप से अनिश्चय ही हेतु है उसी हेतु से अविद्या कल्पिता है आत्मस्वरूप का अनिश्चय अविद्या उसके कारण ही सब कुछ कल्पित है ये सब पिंडीकृत अर्थ एक श्लोकों का अर्थ है प्राणादि श्लोकाना प्राणी प्राण विद्या से लेकर के यहाँ तक सर्वे है सर्वदा यहाँ तक सब श्लोकों का यह अर्थ है विभिन्न प्रकार कल्पना करते हैं सब कल्पना राज्य में सर्प जैसे हैं, सब आत्मा में कल्पना ही तुद्ध कल्पित है टीका में कुल धर्म ग्राम देशधर्मस्थ्य लौकिकाकता सर्वदे विभिन्न प्रकार मत कुल पारमर्थिकाधर्म ही पारिकु कल सर्वशाग्रहण करना तत्में तद्नाद कल सद्दिश्तांतम् स्पष्टेति तेशां विकल्पानं आत्मनि कल्पिते हे पदार्थज्ञाने देव आत्मने के अज्ञाने से ही विभिन्न विकल्प है मताएः <coughs> सद्दिश्तांतम् स्पष्टेति दिश्तांते न सह दिश्तांते रज्ज्वामी वसर्ता देहः आत्मनो अधिश्तानतो यज्ञतार्थम् कल्पना सुन्नितम् आहः की योग्यता उसमें है जो अकल्पित हो वह यदि कल्पित है तो अध्यस्त तो हुआ तो उसका भी कोई अधिष्ठान चाहिए तो कल्पित तो अधिष्ठान नहीं होगा अकल्पित होने से अधिष्ठान हुआ तो आत्मा में अधिष्ठान तो की योग्यता के लिए कहा कल्पनाशून्य माहून्य कल्पनाशून्य आत्मा किमित समुदाय श्लोकानाच्य श्लोकांतरे से प्रत्येक पदार्थ व्याख्यान में नया इतिहास समुदाय अर्थ पिंडीकृत अर्थ एक साथ कह दिया बीसवा श्लोकों से अट्ठीसवा तक समुदाय अर्थ श्लोकों का कहते अन्य श्लोकों की जैसे प्रत्येक श्लोकों की व्याख्या हुई इसी प्रकार प्रत्येकम पदार्थ व्याख्यान में एत क्यों न ख्यात एते सुकेश प्रत्येक श्लोक के पदार्थों का व्याख्यान क्यों नहीं होगा क्यों नहीं करते भगवान घाटी कर इतिहास है भाषिक भगवान ने कहा पदार्थ प्रत्येकम पदार्थ व्याख्यान फल्गु प्रयोजनत्वाद युता प्रत्येक श्लोक के पद के अर्थ व्याख्यान करने के लिए उसका प्रयोजन कोई नहीं अत्यल्प प्रयोजनता व्यर्थ है थोड़ा कुछ सामान्य समझने का सब कल्पित है अकल्पित आत्मा ने प्राणी प्राण भी के प्राण को कहा गया कारण ईश्वराभिन और बाकी सब है इतने से सब हो गया और अलग अलग मतों को पाने कोई विशेष प्रयोजन है उनसे यत्न के पदार्थ का व्याख्यान करने के लिए यत्न नहीं किया गया लौकिका परीक्षका भेद उदाह अन उदाह अशक्य दृष्टि दृष्ट्वा मतम आकृष्ट लोक सिद्ध लोक में कुछ कल्पना करते हैं पर का विचार करने वाले परीक्षा करने वाले वो भी कुछ कहते हैं शास्त्रीय शास्त्र चिंतक को कुछ कहते हैं कुछ सामान्य लोक में विभिन्न प्रकार कल्पना कपित्व कल्पना भेदान उदाहरण दिया कुछ कल्पनाएं विशेषता का उदाहरण दिया ऐसी कल्पना तो बहुत ही अनंत वो अनंत कल्पना है अलग अलग मतलब विभिन्न प्रकार विभिन्न मानते हैं अशेषतः तेषा उदाहरण तुम अशक्य हम सम्पूर्ण रूप से सब कल्पना का उदाहरण देना अशक्य है इसको देख करके संक्षेप मात्र आचस्ते भगवान गौरपादाचार्य संक्षेप से कहते एक श्लोक में सामान्य रूप से के लिए पञ्चावती यम दर्शे से तश्य पंचाव भूख्वासौ तद्रह समुति तम दर्शे जिसके आचार्य आचार्यम दर्शे जो पदार्थ को दिखाए यही परमार्थ होकर के जिसको उपदेश करे स तो कम भाव वह शिष्य उसी भाव पदार्थ को देखता है अर्थात ऐसा ही चिंतन करता है यही परमार्थिक इसी चिंतन करता है ध्यान करता है तमच अवति सभूत अशु भाव पदार्थ तम साधकम अशु भूत अवति वह तदरूप होकर के उसकी रक्षा करता है जहाँ बता देते हैं यही है पारमार्थिक इसका ही चिंतन करो तो किसी भी आलम्बन किसी भी नाम रूप लेकर के कहीं भी एक स्थल में प्रतीक रूप से लेकर के ध्यान चिंतन करता है वही पारमार्थिक मान करके तो परमात्मा तो वही पदार्थ रूप होकर के तम साधकम अवच रक्षा करता है तदग्रह समुपे तम तम साधक तदग्रह समुपे तदग्रह उसी पदार्थ में अभिनिवेश को उपेत उसको प्राप्त हो जाता है तद्रुप हो जाता है ऐसे ध्यान किसने भी करे सत्य एकता न्यान ध्यान ध्यान ध्यय त्रिपुटी वर्जन ध्यायाकार हो जाए तब तक तो ध्यान करना होता है ऐसे किसी भी पदार्थ में अभिनिवेश करके ये सत्य मान करके चिंतन करता है तो परम तो पर वही पदार्थ तद्रुप होकर के उसकी रक्षा करता है और साधु को वो प्राप्त हो जाता है तद्रुप जैसे मुद्द उपनिषद में आया तम यथायथ उपास होते तदयोग होते जैसे जैसे उपासना करता है तद्रुप हो जाता है ये सब उस हुआ इसके विभिन्न मत होने पर भी यदि ठीक ठीक चिंतन ध्यान करे तो परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं तदरूप होकर के आगे बुद्धिशुद्धि होने से सत्य को प्राप्त करने के लिए उसी मार्ग में आगे जाता है शास्त्रीय मार्ग में जिस शास्त्र में जिसकी श्रद्धा नहीं आगे श्रद्धा हो जाती जो गुरु के पर श्रद्धा महात्मा के ऊपर श्रद्धा नहीं करता है अंत कोण शुद्ध होने पर फिर उसकी श्रद्धा होती है फिर आचार्य के पास जाता है अहंकार के पास कोई नहीं जाता है अंतकोण शुद्ध होने पर फिर जाना चाहता है तो उसका फिर उसकी सद हो जाती है पाद त्रय श्लोक कितनी निपात का व्याख्यान करते भगवान प्राणादिनाम का अन्य अनुपम बा गया प्राणा इति प्राणा विदी विश्वास से लेकर के उनमें से अन्यतम कोई एक ही जो कहा गया अथा अनुपम बा ये नहीं कहा गया ऐसे भी कोई मत हो कोई किसको बता दे कि पारमार्थी का यं भावं भाव का पदार्थ दर्शयती यस्य जिसका आचार्य हो वा आत्म यथार्थ अन्य उसको बता देते यही तत्त्व है इसका ही चिंतन करो कैसे बताते इदमेव तत्त्वमिति इदमेव एवं यही इदम एव पार्थिक यही चिंतन करो स तम भाव पश्यति अयम अहमति वम कोसी पदार्थ को आत्मभूतम पश्यती आत्मस्वरूप लिखता है आयम अहम अस्म यही मैं हूँ मेरा यही स्वरूप है परमार्थी के स्वरूप यह है ऐसा चिंतन करता है अतः यही मेरा है मेरा ध्यय या मैं हूँ अथवा मेरा पंच द्रष्टारंभ स्वभाव अवति पूरी पदार्थ उसकी रक्षा करता है यो दर्शितो भाव अशोभूत् रक्ष्य जो दर्शित पदार्थ है आचारी के द्वारा या तो किसी आप तो यथार्थ वक्ता के द्वारा उपदिष्ट तो भाव वही भाव होकर के करके तो रक्षा करता है इसमें तमेव भाविस्त यो दर्शित पदार्थ यो दक्षित भाव स कथम द्रष्टारम रक्षती द्रष्टा साधक की रक्षा कैसे करता है पदार्थ असौ भूत तद्रूप होकर के साधक पुरुषता आपद्य ध्येय साधक पुरुष के ताजात्म्य को प्राप्त करता है अहम अस्मी से चिंतन करता है तो धेय भी तद्रूप को प्राप्त करके उसकी रक्षा करता है रक्षण प्रकार प्रकटयी केस प्रकार रक्षा करता है आत्मना अपने स्वरूप से करके उसका ही चिंतन करता है ठीक है टीकाने साक्षात असाधारण रूप तत्रा आपाद्य तत्तर प्रवृत्ति निवारयती अन्यतर, अन्यतर निर्णि अन्य में चिंतन अन्य वस्तु चिंतन करता है तो उसी में उसको असाधारण रूपत्व उसी स्वरूप का चिंतन करके अन्य से हटा देता है साक्षात असाधारण रूपत्व है, साक्षात साधक निष्ठा अन्य अन्य निष्ठा अनधीनत्व उत्तम अन्य निष्ठा के अधीन नहीं साक्षात ही उसमें निष्ठा है अन्य निष्ठा के अधीन किसमें निष्ठा है तो गौण हो जाता है साक्षात ही पारमार्थी के तत्व चिंतन करता है तो अन्य निष्ठा के अनध्य निष्ठा है और अन्य निष्ठा साधारण नहीं एक असाधारण रूप है साक्षात ही है और असाधारण है अन्य के साधारण ही ऐसा जो नाम जो चिंतन करता है जिस रूप का ध्यान करता है तो चिंतन करता है यही श्रेष्ठ है अन्य के साधारण नहीं और अन्य निष्ठा अध्ययन नहीं यही पारमार्थी है ऐसे करके चिंतन करता है तत्व निष्ठा आपाद्य उसे निष्ठा प्राप्त करा के तत्व तो अन्यत्र प्रवृति निवार्थ उपास तो प्रवृत्ति है तत्व तो ध्येय से अन्य प्रवृत्ति को रोक देता है उसमें प्रवृत्ति कराता है वही रक्षा करता है फिर तब तदरूप ध्यान अधिक करता है चतुशता ऐसे होने से तदग्रह सम्मीतम उसका अर्थ तस्मिन ग्रह सद्रह तस्पदार्थे दर्शित पदार्थ में ग्रह ग्रह का अभिनवेश पार्थिता ग्रह तदेश इदमें तत्व यही पार्थि ऐसा जो ग्रह अभिवेश स तहितापेति ग्रहीता साधु को प्राप्त हो जाता है उपैति का त आत्म भाव निग्छति आत्म भाव को आत्म तो तदूपको प्राप्त कर लेता है तदूप होकर के फिर वो तदपे अपना रक्षा करता है अन्यत्र प्रवृति निरोध हेतु पहले नहीं। अंतुरा अन्यत्र प्रवृति निरोध हेतु अन्यत्र रि को रोकने के लिए हेतु कहा गया तद्रुप होकर के ध्यान करता है अन्यत्र प्रवृत्ति निरोध के लिए अब तीस यहाँ से तरह प्राणादी नाम आत्माधेव प्राप्ति प्राणादि नाम जैसे आत्मा ताप्विके फिर जो जो आचार्य जिस जिसको उपदेश करते हैं प्राणादि वो भी ताप्तिक होगा आत्मा के समान ये प्राप्त हुआ कि उसका चिंतन करने से उसको फल मिलता है तो ताप्तिक होगा इतना कल्पिता नाम अधिष्ठान अतिरेकन अवस्तत्व नहीं मित जितने कल्पित है अधिष्ठान से अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं वास्तव नहीं रज्जु में कल्पित सर्व रजु के बिना उसकी सत्ता नहीं कल्पित पदार्थों की अधिष्ठान अतिरिक्तन नहीं होने से यही अधिष्ठान ही सत्य एते ही। एते अठान सत्यो पृथ्वी पृथ्वे लक्षि एवं यो वेद तत्व कल सो विशंक आत्मा यह आत्मा एक अव पृथक लक्षिता एक अपृथक भाव जितने कल्पित अध्यस्थ है अधिष्ठान से पृथक नहीं अपृथक भाव अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है अधिस्थान रूपे अपृथक भाव ही एते ही ऐसा आत्मा पृथक एव इति लक्षित पृथक है इस प्रकार लक्षित होता है सब तो लोग मानते पृथक जैसे वस्तुतः अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता नहीं किंतु अज्ञानी पृथक एव ऐसे मानकर करके चिंतन करता है ऐसा जो समझ लेता है ये आत्मतत्व तो ही है वास्तव विभिन्न कल्पना करके सो तो चिंतन करते हैं जितने सब ही कल्पित है एवं यो तत्व न वेद ऐसे तत्व ठीक ठीक जान लेता है एक आत्मतत्व ही है पारमार्थिक उससे अतिरिक्त कोई नहीं है अन्य जैसे लगते हैं ऐसे सो कल्पनामक है एक आत्मतत्व है सो कल्पित है ऐसा जो ठीक तत्य न वेद जानता है अधिस्थानी सत्य बाकी सब अध्यस्त है सो तो अभिशंकित तो कल्प वह अभिसंकित तो निसंक होकर के वेद के अर्थों को ठीक ठीक कल्पना करता है ज्ञान तत्व तो क्या है कर्म क्या है सब कुछ शास्त्र के अर्थों को ठीक ठीक निश्चय करता है ज्ञानी की स्थिति स्तुति तो ज्ञान स्तुत्यार्थ ला ऐसा जो ठीक तत्व जानता है उसकी स्थिति करते ही ठीक वेद वेद के यथार्थ अर्थ को ठीक निश्चय करता है पूर्वार्थ हम व्या करो लोके की पूर्वाधिक की व्याख्या करते भगवान भाष्य का आत्मनु अपी ही अपृथक भूत एस आत्मा रजु सर्पादि विकल्प नारूपे ही पृथक एवे तो लक्षित अभिलक्षित निश्चित मोघे ही एक ही प्राणादि भी प्राणादि विकल्प कहेगी जो नहीं कहेगी सब का अपृथक भावी अपृथक भूत उसका जो पृथक नहीं है क्योंकि अध्यस्त अध्यस्त अधिष्टान से पृथक नहीं पृथक सत्ता है ही अपृथक भाव होते आत्मा से पृथक नहीं है विभिन्न विकल्प इसी विकल्प से यते ही तो, अपृथक भाव ही आतना, ये तो स कल्पित हो सकता आत्मा ये आत्मा ही पृथक बीते लक्षित हुआ तो सुविधा दृष्टान्त देते रज्जु रिव सर्पादि आदि विकल्पना रूप ही पृथक वित्ती रज्जु भी है कल्पना करने वाले सर्प आदि से भूत छिद्र जलधारा दंड माला विभिन्न प्रकार कल्पना करते हैं सर्पादि भी कल्पनागत ही कल्पित है कि वस्तुतः तो रज्जु ही है ठीक इस प्रकार आत्मा ही तत्त्व है के द्वारा कल्पित है पृथक है अभिलक्षित निश्चित ये पृथक है आत्मा नहीं पारमार्थिक है ऐसा मूढ़ ही निश्चित वो मोद उसको निश्चय करते यही वास्तव है शुद्ध आत्मा जो नित्य है सत्य है उसको नहीं जानकर के उसे तो कल्पित रूप को तो पारमार्थी मान करके निश्चय करते चिंतन करते ठीक है मैं अधिष्ठान की सत्ता ही कल्पिता में दिखती है अधिष्ठान का स्फुर ही कल्पित का स्पुरण है कल्पित वस्तु की सत्ता और स्फुरन अलग नहीं रजतम शक्ति में दिखता है रजत वहाँ है ही नहीं किंतु इदम रजतम अस्ति अधिष्ठान की ईदंता रजत में दिखती है अधिष्ठान की सत्ता रजत में दिखती है अस्थि कहते रजतम अस्थि रजत की सत्ता नहीं अधिष्ठान की सत्ता है अधिष्ठान सत्ता रजत में दिखती है और अधिष्ठान का स्फुरना यदि रजत सुक्ति हट जाए अधिष्ठान सुक्ति का ज्ञान नहीं हो तो रजत ज्ञान नहीं होगा अधिष्ठान का स्पुर ही सुक्ति के साथ आरोपित होकर सुक्ति का स्पूर अधिष्ठान स्पुर से अतिरिक्त नहीं तो की सत्ता और स्पूर्ति में दिखती है कल्पिता नाम जहा सब अभ्यास होता है सर्वत्र अभ्यस्ता कलता ना नाम अधिष्ठान अतिरिक्त सत्ता नहीं न स्फूर्ति है सत्ता स्फूरण व्यवहार अधिष्ठान की सत्ता और स्कृति अलग नहीं तद द्वारा न कल्पित के द्वारा कल्पित प्राणादि उनके द्वारा आत्मनि भेद दर्शनम अविवेकी नाम अस्तु आत्मा कल्पित वस्तु को पारमार्थिक मान करके भेददर्शन दर्शन अविवेकियों को होता है तद अन्यषा कथम उपलब्धि जो विवेकी है उनको कैसे उन उपलब्धि होती है आत्मा इतिहास विवेकीज्ज्वामिव कल्पिता सर्पादव नात्म व्यतिरेरेरेरेरेरेरेरेरेरेकेण संति इति अभिप्राय ये विवेकों का अभिप्राय रज्ज्विविता सर्पादय हे ही वास्ता नहीं रज्जु है सर्पाद कल्पित बहुत होने पर करें वास्तव नहीं वास्तव तो आत्मा है वहाँ जैसे रज्जु है ना आत्म व्यतिदय सही जैसे रज्जु हे सर्पादि इस प्रकार आत्म व्यतिरिकाणादय कल्पिता विकल्पा न संति ये विवेकियों का अभिप्राय विवेकियों का निश्चय ये अभिप्राय भगवान भाषाकार कहते विवेकियों का ऐसा निश्चय है आत्म व्यतिरिक प्राणादय न संति प्राणादि नाम आत्मातिरिकण असत्य प्रमाण महत्य आत्मा से भिन्न प्राणादि नहीं है इसमें प्रमाण भी कहते हैं श्रुति प्रमाण इधम सर्व यद अयमात्मा इतनी श्रोतेदम सर्व यद ये सब कुछ अयमात्मा है सर्व अयमात्मा सर्व अयमात्मा सर्व ख बाध समिगण है ये सब जो दिखता है नाम रूपात्मक जगत वो नाम रूपात्मक नहीं है किंतु आत्मा ही है जैसे चौर स्थान जिसको चोर समझते थे वो चोर नहीं किन्तु स्थान है ठूट है इस प्रकार इधरमूत्मक अन्यान अन्य कल वस्तु होता ये आत्मा ही है, उसे नहीं आत्मा असत्य प्रमाण। की व्याख्या हुई, की व्याख्या, होख्या उत्तराधि भाष्यम एवं आत्म व्यतिशसर्पवत्त आत्म कवल निर्विकपक वेद तरह चुतिशंकितेदाथ विभागत कल्पयतीं आत्म व्यतिशा प्राणादीना कलतादित सत्म्यतिरेकसत्व आत्मा सदूप वो सृत न सतीत आत्म व्यतिशसम सदूप आत्मा से भिन्न जितने कल वसत ना असत्य का यहाँ बंध्या पुत्र जैसे तुच्छ नहीं न सत्य है ही नहीं प्रतीत होता है तो उसको मिथ्या कहते हैं राज्य सर्पव जैसे राज्य में सर्प दिखिता है राज्य व्यतिरिक वास्तव है ही नहीं रजु सर्पय तुल्य प्राणादिकल्पित पदार्थ आत्म व्यतिरिक विद्यमान है इसको जो जानता है और आत्मान केवलम निर्विकल्प ये वेद आत्मा केवल अशुद्ध है निर्विकल्प विकल्प रहित तो जो जानता है जानता है कैसे एवं ये वेद तत्व ना टीका मैं तत्व न आत्मवेदन उपायों में, आत्म में सूचे थे से आत्मा का वेदन ज्ञान कैसे होगा आत्म ज्ञान का साधन कहते श्रुति तो युक्ति तश्चर श्रुति और युक्ति श्रुति से पहले श्रवण करता है श्रवण जन्य ज्ञान होने पर फिर युक्ति से मनन करके निश्चय करता है स्वप्न दृश्यव जागृत मिथ्यात्वको दृश्यवादे हेतु हेतु अनुमान के द्वारा तो है प्रपंच मिथ्या मिथ्याव तो तो? जागृत तो दृश्य में मिथ्यात्व साधक दृश्यवादे जैसे सपन दृश्य दृश्यवाद मिथ्या जैसे दि� जागृत दृश्य दृश्यवाद मिथ्या है मिथ्यात्व साधक दृश्यत्व परिच्छन आद्यन्तत्व ये सब हेतु हेतु ही।, ही युक्ति यथोक्त तो विज्ञानवान वेदकिंक नवती कितु स एवं वेदार्थ तो भूते सएव वेदार्थ होती तो ऐसे विज्ञानवान आत्मा को केवल निर्विकल्प का आत्मा को जानता है और बाकी सब कुछ आत्मा में कल्पित उनकी वास्तव सत्ता नहीं एक अद्वित आत्मा ही नहीं हो ऐसा ज्ञान जिसको होता है वह ज्ञानी वेद किंकर न होते वेद किंकर किम करोति किंकर दास वेद किंकर नहीं होता ज्ञानी ज्ञान वा फिर क्या होता है किन्तु स एवं वेदार्थम होते वेदार्थ होते वेद कर्तव जो कहता है वही वेदार्थ होता है वस्तुतः ज्ञानी होता है। और कोई कई ज्ञानी को तो आरोप करके वेद के अर्थक अपने मत से कुछ न कुछ, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ ना कहते उनके शिष्य लोके का अपने गुरु ज्ञानी है वो जो कह तो ही वेदार्थ है यह ऐसा नहीं होता है वस्तु तो, तो हो ज्ञानी है तो वेदिक अर्थ को ठीक ही कहेगा गलत नहीं हो सकता जब यदि विभिन्न मतभेद है तो फिर यथार्थ सत्य कैसे सत्य में तो एक ही सत्य होगा मतभेद करने वाले सब का सत्य नहीं हो सकता है, है।, तो तो है। गुरु स्थान पर गुरु कहला करके मत प्रचार करने से सब सत्य नहीं होगा सत्य तो एक है परस्पर विरुद्ध मत सत्य नहीं हो सकता है तो वास्तव जिसको ज्ञान हुआ वो ठीक वेदार्थों को निरूपण कर सकता है जिसको ऐसे ज्ञान नहीं हुआ सिद्धि चमत्कार दिखा करके लोगों को आकर्षण कर सकता है धन संपत्ति को ठीक कर सकता है नाम ख्याति प्राप्त कर सकता है किंतु शास्त्र वेदार्थों को निश्चय नहीं कर सकता है वह स्वयं ज्ञानी नहीं लोगों को ठीक ज्ञान उपदेश नहीं कर सकता है अंधे नियो नियमाना ये ऐसा जो ज्ञानी है वो, वो, पाता है। वो वेदार्थ को ठीक पहता है वही वेदार्थ होगा विभागत्व वेदार्थ व्याख्यान अभिनयति। विभाग से वेदार्थ का व्याख्यान वो करता है उसको अभिनय करके दिखाते भगवान भाष्य का वेदार्थम विभागत्व तो कल्पे कल्पयती कैसे इदम एवं परम एक पद है एवं परम इदम एवं परम वाक्यम इदम वाक्यम एवं यह वाक्य स्परक है अदो अन्य परम वह वाक्य अन्य पर वही वाक्य का स्वार्थ में तात्पर्य ज्ञान परक है अन्य वाक्य अर्थवाद है ये कर्म में कर्म परक है परम्पर या ज्ञान में इस प्रकार निश्चय करता है ठीक है टीका कि इधम एवं परम कैसे ज्ञान कांडम साक्षात अद्वैत वस्तु परम ये ज्ञान कांड जितने अद्वैत वस्तुपरक साक्षात है और अदो अन्य परम कर्म कांड साध्य साधन संबंध बोधन द्वारा परंपरिया तस् पर कर्मकांड का भी मुख्य मुख्यतात्पर्य कर्म सर्ग आदि में नहीं है सर्वे वेदा यद मनंति कहा संपूर्ण वेद इस पद को प्रतिपादन करते आत्मतत्व को तो इसलिए महातात्पर्य आत्मा में तो है कर्मकांड का किंतु परंपरा से कर्मकांड साध्य साधन संबंध बोधन द्वारा साध्य स्वर्गा साधन यागा दी, इनका संबंध यह कर्म इसी का साधन चित्र पशु काम पशु साध्य का पलही चित्रयाग कारिव्या वृष्टि काम वृष्टि रूप साध्य का साधन का कारिव्यग इस प्रकार साध्य साधन संबंध का बोधन ज्ञापन कराते ही कर्म कांड वाक्य ऐसे उसके द्वारा परम्परिया तस्मिन परिवर्तित अद्यत तो वस्तु कर्म फल इच्छा से करने से फल प्राप्त होता है वैराग्य होने पर फल इच्छा रहित अगर कर्म करता है तो अंतरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान का साधन बन जाता है सर्वात यज्ञाद्रुति रश इसी ब्रह्म सूत्र में निश्चय किया गया सब आश्रम कर्म जिसने कर्म है सब वेदन ज्ञान का साधन है इसलिए परम्पराया कर्मकांड वाक्य भी अद्वैत वस्तु में परिवर्तित संपन्न होता निष्पन्न होता है प्राप्त परिवर्तन ये कहा गया कठोर में सर्वे वेदायत पद नाम सभी सार्थक संपूर्ण वेद उसी पद को कथन करते कोई साक्षात कोई परंपरा से इसी प्रकार ज्ञानी निश्चय कर सकता है ये कर्मकांड परंपरा से अद्वैत में तात्पर्य ज्ञान कांड का कर्मकांड का ज्ञान कांड का साक्षात में तात्पर्य आत्मविदो वेदार्थविद उक्तम ज्ञान जो आत्मज्ञानी वही वेदार्थविद इसको स्पष्ट करते भाषा में नहीं अन अध्यात्म विद वेदार्थ तत्व ज्ञान तुम सकनी तत्वतः जो अध्यात्मविद नहीं आत्मज्ञान आत्मज्ञानी नहीं वेदार्थ तत्व को तत्वतः ज्ञान तो न सकती वास्तव नहीं जान सकता है कुछ न कुछ अन्य अन्य कल्पना करता है इसी प्रकार जो तत्व ज्ञान नहीं कुछ सिद्धि चमत्कार प्राप्त कर लेते हैं विख्यात हो जाते हैं उनके पीछे शिष्य भक्त इकट्ठे हो जाते हैं वो कुछ न कुछ मत चलाते हैं वो तत्व तो तत्वतः तो नहीं जान सकते इसलिए उससे मतभेद होता है अन्य अन्य मत आरंभ होता है यदि वस्तुतः तत्व तो तो ज्ञान हो जाए ये दिखा गया अन्य अन्य मत में स्थित भी जब तत्व तो ज्ञान को प्राप्त करते है फिर वही शास्त्रीय अद्वैत मत्व को ही प्रतिपादन करते कहते उपदेश करते ऐसे दिखा गया कोई वैश्वै उनको ज्ञान हो गया बाद में कहते यही मत है वास्तव है ये कहते कोई बहुत कुछ वैष्णव उदासीन आगे सन्यास ले लेते हैं ऐसा भी दिखा गया और सन्यास में लेते नहीं लेते कि ना अंत में उसी अद्वैत मत का ही प्रतिपादन करते हैं यदि ज्ञान हो जाता है तो ठीक कहते हैं जिनको ज्ञान नहीं हुआ वा, वो वास्तव मत से दूर हटते हैं ना कुछ न कुछ अलोकल्पना करते तबे ही वेदार्थ तत्व यत्यत्म स्वरूप अत्य अध्यात्म विदेव याथात्म तत्व ज्ञान प्रभव वेदार्थ के वही तत्व है जो प्रत्येगात्म स्वरूप ही है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं नान्यो दृष्टा श्रोता मनता एक आत्म तत्व से अन्यम दृष्टा श्रोता मनता कुछ है ही नहीं अहम सर्वं सर्विदम ब्रह्मा इस प्रकार बहुत प्रमाण से आत्म प्रत्येगात्म स्वरूप ही वेदार्थ का, का तत्व है अध्यात्म विदेव जो ज्ञानी वह ही अथ्यात्म तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान समर्थ होता है उक्त स्मृति में उदाहरती इसे अपनी स्मृति देते ही नहीं अनाध्यात्मविद कषित क्रियाफल उपासनाते है इसे महानव वचन मनुष्य अन्यत्मविद कषित क्रियाफलम नहीं उपासनाते जो अध्यात्मविद नहीं है क्रियाफल कर्म फल को ठीक प्राप्त नहीं करता है कर्मफल का वास्तव जो फल है कर्मफल श्रुति अभी भी प्राप्त नहीं करता है स्वर्ग आदि प्राप्त करना ये वास्तव नहीं है सब कर्मों का तात्पर्य पर ज्ञान में उसको प्राप्त नहीं करता है उसको प्राप्त करता है जो ज्ञानी है क्रिया शब्द न प्रमाण प्रमाण श्रुति प्रमाण का जो फल प्रमाण जन ज्ञान तत्फल तत्वज्ञान प्रमाण का फल तत्व ज्ञान तत्व ज्ञानम अग्निहोत्र आदि क्रियायाच बुद्धिशुद्धि द्वारा तस्म परिवर्तनादित जितने कर्म अग्निहोत्र आदि क्रिया है सब तत्वज्ञान में परिवर्तन होते हैं अंतोण शुद्धि के द्वारा ये अध्यात्म विधि ही ऐसे फलों को प्राप्त करता है अज्ञानी उसको प्राप्त नहीं करता है तो कुछ फल प्राप्त करता है वो वास्तव परमतात्पर्य वेदों का उसमें नहीं है परमतात्पर्य तत्व तो ज्ञान में ही शुद्धि के द्वारा या भी प्रकरण द्वैत मिथ्यात्म कथ्यतेमाहवाद अनाभास अवश्य जिन युक्तियों के द्वारा अस्मिन प्रकरण कथ्यथ्य प्रकरण इस प्रकरण में द्वैत मिथ्यात्म जिन युक्तियों के द्वारा कहा गया तासा तो प्रमाण अनुग्राह तर्क है प्रमाण का अनुग्राह प्रमाण अनुग्राह आभाष नहीं अनाभाषत्व अनाभाषे आभास नहीं ठीक है ये निश्चय करना है स्वप्न मए यथा दृष्टे यथा दृष्टे विश्वमिदं दृष्टं दृष्टं गंधर्वनगर यथा दृष्टे वेदाते सुविच तथा य यथा स्वप्नमाये दृष्टि यथा गंधर्वनगर दृष्टि तथा इदं इद्व वेदातेसु विचक्षण ही दृष्टि वेदातेसु विचक्षण ही इदम विश्व तथा दृष्टि स्वप्न जैसे दिखा गया माया जादू जैसे गंधर्वनगर यथा आकाश में कभी गंधर्व नगर बादल आदि कुछ प्रकाश से लेके ना कुछ थोड़ा तो दिख करके लगता है गंधर्व लोग को नगर बना कर दिखते दिखते नष्ट हो जाता है सपन इस प्रकार जादू भी कुछ दिखा देता नहीं है कुछ नहीं ये कुछ न कुछ देखा देता है तथा तो इदम विश्वम दृष्टम ये विश्व इसे दिखा गया वास्तव नहीं है केवल दिखता है दिखते दिखते नष्ट हो जाता है ये दिखा गया इधम विश्वम दृष्टम के न विचक्षण ही के द्वारा कहाँ दिखा गया वेदांत से संपूर्ण वेदांत में ऐसे ही कहा गया इशारा विश्व प्रपंच दिखता तो है हे वस्तुतम नहीं सपन तुल्य माया तुल्य श्लोक से तात्परियामा तात्परिया भगवान भाष्यकार कहते यदत असत्मुक्त युक्ति तदतदात प्रमाण अवगतम दैत में असत्य मिथ्या तो कहा गया यहाँ असत्य तो से भिन्न जो मिथ्या है वो सत्य भिन्न है असत्य भिन्न उसको भी से भिन्न होने का ना असत शब्द से भी कहीं बहुत कह देते है विचार करने पर सत होता है अपना असत सत्य बंध्या और सत असत उभय कोई है ही नहीं प्रपंच माया ये सब जितने हैं सत से भिन्न असत से भिन्न सदअसत उभय से विलक्षण उसको मिथ्या कहते अनिर्वचन में तो मिथ्या भी सत्य भिन्न होने से न सत इत असत शब्द वहाँ भी प्रयोग करते है <coughs> असत असत मिथ्या तीन जहाँ प्रयोग होता है तो मिथ्या कहेंगे तो अनिर्वचन से विलक्षण असत से विलक्षण विलक्षण मिथ्या वहक्षण उसको भी यहाँ असत शब्द से कहा विलक्षण मिथ्या भी, भी असत से भिन्न है असत्य तो में मतलब वास्तव है ही नहीं ये जो कहा गया युक्ति के द्वारा कहा गया अनुमान के द्वारा तदेत तो वेदांत दे प्रमाण अवगतन वेदांत प्रमाण से निश्चित है वेदांत प्रमाण मूल प्रमाण है उसको समर्थन करने वाली युक्ति है इसलिए युक्ति वेदांत प्रमाण मूलक होने से आभाष नहीं यथार्थ है मूल प्रमाण नहीं तो खाली तर्क प्रमाण नहीं होता है टीका में असत्य सत्यवत प्रतिभावन कथम इतिहास श्लोकाक्षरणी जाते यदि सब कुछ असत है अर्थात तो सत्य नहीं है तो सत जिसे भान होता है घटो अस्थि आकाशमस्ती ये सब अस्तित्व में भान होता है सप्तः तो, तो भ्रान होता है क्यों कैसे ये आशंक श्लोका क्षरण श्लोक प्रत्येक व्याख्यान करतेप्न च माया चाय द्व समा से असत वस्तु वस्तु तो नहीं है सपने में जो पदार्थ हस्ती व्याग्रह पर्वत आदि कमरा के अंदर दिखते है वास्तव नहीं जादूगर भी ऐसी दिखा देता है असत वस्तु आत्मी असत्यो असत्यु आत्मिक अविवेकी असत्य सद वस्तुत्मी लक्ष्य सद वस्तु जैसे ऐसा अविवेकी के द्वारा निश्चित तो होता है यथाच ये स्वप्न माय हुआ आगे गंधरम लगरम यथाच प्रसारित पण्यापन गृह प्रसाद स्त्री पुंजन पद व्यवहार गंधर्व नगर दृश्य मानवस्मत अभावता पसारिता पण्या पण्य है क्रय विक्रय करने द्रव्य ऐसे फैला गया दुकाने जैसे दुकान में सब बिक्र करने के लिए सब द्रव्य को प्रसार करके फैला के रखते हैं ऐसे दुकाने में हट्ट मार्केट हट्ट स्थान प्रसारिता पण्यासु आपने गृह और प्रसाद दुकान घर प्रसाद स्त्री पुरुष जनपद देश ये इन सबसे व्यवहार आकीण व्यवहार युक्त इसे नगर जैसे दिखता है कभी गंधौर नगर दिखता है उसमें दुकान दिखता है घर है प्रसाद बड़ा बड़ा है स्त्री पुरुष लोग कशुभ ऐसे सब उन नगर भी दीक्षते कवि ऊ गंधर्म नगर दृश्यमन सदअकता दीक्षते दीक्षते हठात अभाव प्राप्त हो जाता है <coughs> प्रसारिता प्रकटता प्राप्ति प्रकट दिखते पन्न पण्य काय विक्रय द्रव्या बिक्री खरीद निग्र द्रव्यरक्त युवापु दुकाने हताने ते प्रसारित बहुग्रीह प्रसारिता पण्या आपणसु ते आपण प्रसारितिहाँच प्राचाद्श्चि दुकान बजार घर प्रादे बीजनपद स्त्रीय पुमाचनपा व्यवहारा उनके व्यवहार से आखिन्नमेंग दृष्टातूद एक सपना एक माया और एक गंधर्व नगर पर्वत के पास में सूर्यास्त हो जाने पर दिखता नहीं सूर्य कि सूर्य की किरण ऊपर से आते हैं आकाश में कहीं बादल है वो बादल में पड़ करके उसमें सोना चांदी रूप जैसे दिखता है छोटे छोटे बादल है तो घर जैसे लगता है कभी पहाड़ के ऊपर रहते तो नीचे भी बादल नीचे रहते ऊपर बादल ऐसा रहता है दूर से प्रकाश आकर के पर प्रकाश पड़ता है तो बादल ऐसे चमकते हैं तो उस प्रकार कभी कभी ऐसे लगता है कभी गंधर्व नगर ऐसे लगता है तो वो देखते देखते सूर्य किरण से भी गया तो कुछ नहीं दिखा ये दिखते दिखते ही नष्ट हो जाते हैं ये अभावता गपन दृष्टांत दृष्टांत त्रय अनुदेव दाष्टान्ति ये स्वप्न माया और गंधर्व नगर दृष्टान दृष्टान्तों का अनुवाद करके अभी दृष्टान्त के कहते भाष्य यथा चवन माये दृष्टि असद रूपे माया पदार्थ दिखते वास्तव नहीं तथा विश्व में दम दसदृष्ट ये संपूर्ण विश्व दिखता है द्वैत यही था दिखता है दिखता है वस्तुता नहीं दिखा गया क्या कहा दिखा गया इसका उत्तर वेदांत वेदांत में दिखा गया गंधरन नगर आकार चकारा चकार यथाच स्वप्न माय दृष्टि च दिया तो स्वप्न दो और गंधर्म नगर भी <coughs> इसी प्रकार विश्व दिखा गया वेदांत में क्या मैं नेह नानास्त किंचन इत्यादि वेदांता है ये वेदांत वे है वेदांत कि माया के द्वारा ही अन्यूप रूप को, को प्राप्त करते वास्तव तो वी माया भी आत्मीय वेदम अग्र आसी थी अग्रे इदम जगत नाम रूपात्मक आत्मा ही था आत्मा ही था तो वास्तव नहीं अन्य नाम रूप बाद में दिखता है अज्ञान के कारण ब्रह्म वेदम अग्रे आसीति इसी प्रकार ये के ब्रह्म सच्चिदानंद रूपम ब्रह्म वेद द्वितीयाद भय होती अद्वित आत्मस्वरूप भय नहीं द्वैत से भय न तो त्वितीय द्वितीय है ही नहीं ये सर्वत्मी अभूत अच्छे अवस्था में आत्मस्वरूप ही ज्ञान के हो गया तो किससे किसको दिखे किससे किसको जाने आक्षेप करके अवित तत्व के ही पारमार्थिकता कही गई बाकी विलक्षण ही वेदांते से विचक्षण ही विचक्षण ही कहा था निपुणतर वस्तु दक्षिण पंडित विचार को वस्तु को देखने वाले निपुण तरह दर्शी भी सामान्य वस्तु को तो देखते है जो रजू में सर्प देखता है वो भी रजू को देखता है किन्तु निपुण ज्ञान नहीं सर्वत्य ने दिखता है दिखता तेने रजु है ना रजू का ज्ञान है सर्वत रजु तेना नहीं दिखता है विचक्षण वही है जो ठीक ठीक जानते है निपुणतर देखने वाले वस्तु को पंडित ही द्वैत वस्तु तो असत्य स्मृति में दर्शे थी द्वित वास्तव नहीं है स्मृति भी दिखाते है समम दृष्टम वर्षभु बुद संभम नाश प्राइम सुखाधीन नाशोत्तर तम सभ्र निभम तम सभ्र निभम निभ शब्दे सभ्र निभम गर्त की जैसे अंधकार में ऐसे कहीं भूछिद्र रजु हे ऐसे गर्त भूछिद्र जैसे लगता है कहीं गर्त जैसे लगता है वर्ष बुध वर्षा के बुधबुद्ध जल के बुध बुध के समान ही इसी प्रकार जैसे अंधकार में रज में छिद्र भू छिद्र लगता है वर्ष बुध बुध जैसे दिखते दिखते नष्ट होने वाले है नाश प्रायम नाश होने वाले दिखते दिखते, दिखते नष्ट होने वाले सुखाधीनम सुख से रहित तो सुख ही नहीं ऐसे लोग अभिवे अभिवेकी सुख कल्पना करते देखते देखते नष्ट होता है सब दुख देने वाले नाशोत्तरम अभावगम नष्ट हो गया बुद्ध बुद्ध जैसे नष्ट हो गया फिर गया नाशोत्तर अभाव को जाता है वास्तव नहीं इति व्यास स्मृत टीका मिल तमसी अंधकारे रज्ज् अधिष्ठाने भूछिद्रमिति यद भ्रांतिया भाती तन निभम तत्ुल्य <coughs> में मंद अंधकार में अधिष्ठान रज्जु उसमें भूछिद्रमित भ्रांति से बहन होता है ये सभ्रगर छिद्र जैसे तन्नीभ का तत्ल्यम उसके तुल्य ही विश्व विवेकी दुष्ट विवेकियों ने ये विश्व को देखा उसके सदृश तचअ चंचल आलक्षित अति चंचल दिखते दिखते नष्ट होता है वर्तमान काल्योग्यता सत्थ नाश प्रा वर्तमान काल में निक योग्यता है तो नष्ट हो जाता है न दिन कदाचि सुखकर्मोपलभ्यते सुख कर नहीं है अभी मानते है सुख वस्तुतः तो सुख तो नहीं है दुखक्रांत तो दुष्यते सुख देने काले में भी दुखाक्रांत है सुख प्राप्त तो होता है तभी सुख नष्ट हो जाएगा देख कर मान करके साथ ही से सुख मिला उससे अधिक किसको मिला तो दुख शुरू हो गया सुख मिलते ही चिंतन करते कि अभी ये नष्ट हो जाएगा दूर जैसे पुत्र आता है घर में माता पिता के दश माता उसको देखकर खुश होना चाहिए रोने लगती कि अभी तो दो दिन के फिर चल जाएगा तो उसी समय भी दुख है, तो दुख आरभ होता है कि अभी चल जाएगा। जो सुख प्राप्त तो होता है इच्छा होती है हमेशा ऐसा मिले किंतु नहीं मिलने वाला है तो वहां से दुख शुरू हो जाता है किसको प्राप्त तो हो गया तो दुख ही इसे दुख से आक्रांत अनिश्चित साथी से होने से <coughs> तस्तम नष्ट होता है नाश से ग्रस्त ना उसको ग्रास करके रहता है तर प्रपंच ये जीवन भी जन्म हुआ तो नष्ट होता है नाश से ग्रस्त है नाशा नस्त नाश के बाद असत्यमे उपगति असत्य है प्रमाण तम इसलिए कोई प्रमाण प्रमाण नहीं प्रमाणयुक्तिभा द्वैत मिथ्या प्रसाधन अद्वैतमें पारिक निर्धारितम अर्थम संग प्रमाण है आगमन आगम स्मृति और युक्ति है अनुमान <coughs> <coughs> अनुमान भी एक प्रमाण है किंतु श्रुति स्मृति के अनुकूल हो गया तो प्रबलतर है <coughs> श्रुति के विरुद्ध हो तो श्रुति प्रमाण से बाधित तो हो जाएगा अबाधित अभिषेक नहीं अनुमान प्रमाण साध्य साधन करता है जब श्रुति स्मृति के अनुकूल तो है।, है तो प्रमाण का अनुग्रह कहते तो मिथ्याते है तो अद्वैत ही पार्थी स्थित तो हुआ निश्चित तो हुआ इस निर्धारित मत संग्रह निर्धारित निश्चित अर्थ का संग्रह करके कहते है ना। ना न न न ना न न ये है श्लोक नीरो वास्तव नहीं न उत्पत्ति उत्पत्ति प्रपंच की वास्तव नहीं न बद्ध बंधन युत कोई बद्ध भी नहीं प्रपंच हो प्रपंच संसार बंधन युक्त कोई वास्तव नहीं और बद्ध यदि नहीं तो साधन कौन करेगा बंधन निवृत्ति के लिए कोई साधक भी पारमार्थी नहीं तो न मुमुक्ष कोई मोक्ष इच्छा करने वाले मुमुक्ष पारमार्थी का नहीं मुक्त बंधन के निवृत्ति हो जाने पर मुक्त कोई न भी मुक्त कोई परमार्थी नहीं इतना परमार्थता ही परमार्थ है एक आत्मतत्व से अतिरिक्त सब कुछ कल्पित है मुमुक्ष भी कल्पित है मुक्त भी कल्पित है साधक कल्पित बंधन संसार उत्पत्ति प्रलय सब कल्पित है यही परमार्थ है ओम लोकसभा तात्पर्याश ओद्र कर्मेन देवा <laughs>